गीता तत्वचितन इकत्र प्रवचन योगस्थदुच्य श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फल कार्य कर्म करो स संयासी च योगी चाक्रिय श्री भगवान बोले जो कर्म फल का आश्रय न लेते हुए कर्णीय कर्म करता है वही संन्यासी और योगी है न तो निरग्नि और नक्रिय क्रियाहीन दो सौ सन्तावन निरग्नि और अक्रिय शब्दों का अर्थ है। यहाँ पर पुनः कर्म फल के त्याग पर जोर दिया जा रहा है भगवान कृष्ण निरग्नि और अक्रिय ऐसे दो शब्दों का प्रयोग करते हैं निरग्नि का अर्थ कई लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि वह आग का उपयोग नहीं करेगा अग्नि पर रसोई नहीं बनाएगा अपने हाथ नहीं सकेगा पर यह उसका शास्त्रीय अर्थ नहीं है वैदिक परंपरा में बृहस्थ को अग्निहोत्र करने का निर्देश दिया गया है व्यक्ति के संन्यास ले लेने पर उसे फिर अग्निहोत्र नहीं करना पड़ता छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि क्रम के संदर्भ में ऋषि कह रहे हैं योषा व गौतमाग्नि अर्थात गौतम स्त्री ही अग्नि है इस प्रकार पति पत्नी संबंध भी एक अग्नि है अतएव निरग्नि का अर्थ पति पत्नी संबंध का त्याग भी है गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को आह्वनीय आग्नि होत्राग्नि योषाग्नि लौकिकाग्नि इन सब प्रकार की अग्नियों से संबंध रखना पड़ता है जो इन अग्नियों का त्याग कर दे उसे निरग्नि कहते हैं प्राचीन परंपरा के अनुसार संन्यास के इच्छुक व्यक्ति को इन अग्नियों का त्याग करना पड़ता था तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मात्र अग्नि त्याग कर देने से ही कोई व्यक्ति संन्यासी नहीं हो जाता सन्यास तो मन की प्रक्रिया से जन्म लेता है कोई अपना कपड़ा दस पैसे के घेरु में रंग कर गेरुआ कर ले तो मात्र इतने से वह संन्यासी नहीं कहलाएगा इसी प्रकार अक्रिय वह है जो क्रियाविहीन हो गया है एक व्यक्ति योगी बनने के लिए ध्यान लगाता है और निश्चेष्ट बैठ जाता है प्रश्न यह है कि कोई यदि क्रियाविहीन होकर बैठ जाए तो क्या उतने से ही वह योगी बन गया भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं नहीं जैसे संन्यास कोई क्रिया न होकर मन की अवस्था है वैसे ही योग भी किसी शारीरिक क्रिया का भाव या अभाव न होकर पूरी तरह से मन की अवस्था है पातंजल योग सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए कहा है योगस चित्तवृत्ति निरोधा चित्तवृत्तियों का निरोध ही जाना ही योग चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना ही योग की स्थिति है हम भले ही आसन लगाकर निश्चेष्ट होकर बैठ जाए पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा मन भी निश्चेष्ट हो जाए हम बाहर से अक्रिय हो सकते हैं पर मन की हमारी अवस्था भयानक रूप से चंचल हो सकती है मुझे दीर्घ काल तक आसन पर निश्चेष्ट बैठा देख लोग योगी की अभिधा अभिधा दे सकते हैं पर यदि मैं अपने प्रति सच्चा हूं तो कहूँगा कि मैं मात्र अक्रिय हूँ योगी नहीं बना क्योंकि मेरा मन दुनिया में चक्कर लगा रहा है मैं योगी तो तब बनूंगा जब मेरा मन भी निश्चेष हो जाएगा जब मेरी चित्त वृत्तियां शांत होकर समाहित हो जाएंगी इसी प्रकार कोई मुझे अग्नियों का त्याग कर देने के कारण गृहस्थी छोड़कर सन्यासी का बाना धारण करने के कारण भी सन्यासी कह सकता है भले ही मैं सही अर्थों में सन्यासी न हो मात्र गेरुआ पहन लेने से ही कोई नहीं हो जाता। का त्याग करके कोई भले हो जाए, पर यह यह आवश्यक नहीं कि वह भी यह कि वह भी तात्पर्य या योगी होना मात्र बाह्य क्रियाओं पर अवलंबित नहीं है प्रस्तुत प्रथम श्लोक के पूर्वाध में यह बतला रहे हैं कि सन्यासी और योगी का सही लक्षण क्या है वह कर्म फल का आश्रय न रखते हुए कर्तव्य कर्म संपादित किए जाना जो कर्म फल पर आश्रित होकर कर्म करता है वह भले ही बाने से सन्यासी हो उसने भले ही अग्नि का त्याग कर दिया हो पर वह यथार्थ सन्यास के आदर्श से बहुत दूर है